माँ के लिए बाल केली बहुत लोगों को सिर के बालों का महत्व तो पता नहीं होता पर मुझे बालों की अहमियत मालूम है हमारे कार्टर परिवार के लिए बाल हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं विशेषकर अक्टूबर में जब परिवार का सामूहिक फोटो लिया जाता है मुझे ज्यादातर लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं मेरी बहन यूटिया पसंद मेरी बहन यूरान को चोटिया पसंद है छोटे भाई और पापा को प्राकृतिक छोटे बार पसंद है माँ को लंबी चोटिया पसंद चोटियां पर फोटो वाले दिन वो अपनी चोटियों को गूंत एक सुंदर काला मुकुट बनाती है पर अगस्त में सब कुछ बदल गया माँ को कैंसर हो गया माँ ने कहा कि कैंसर एक भयानक बीमारी है उसमें शरीर के कुछ भाग बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बाकी अंगों को दबाते हैं कैंसर का रूप मुझे माँ के बगीचे में सुंदर फूलों के साथ उगते खरपतवार जैसा लगा माँ ने कहा कि वो एक दवा लेंगी जिसका नाम कीमोथेरेपी है उस दवा में कैंसर बढ़ना बंद हो जाएगा और उससे मां थकेगी और कमजोर भी होगी साथ में उनके सिर के बाल भी झड़ जाएंगे पूरे सितंबर भर मां के बाल झड़कर कम होते रहे मुझे लगता है मां ने एक दिन सुबह कहा कि मेरे बाल सूफी के बालों से भी ज्यादा तेजी से झड़ रहे हैं सूफी हमारी बिल्ली थी अरे माँ मुझे पता था कि माँ को अपनी चोटियां कितनी पसंद है तुम फिक्र मत करो अगर तुम्हारे साथ बाल भी झड़ गए तो मैं तुम्हारे लिए नए बाल ले आऊंगा माँ ने ब्रश में लगे बालों का गुच्छा मुझे दिखाया तुम बाल कहाँ से लाओगे मार्कस मुझे पता नहीं मैंने स्वीकार किया पर मैं लाऊंगा अक्टूबर तक मैंने अपना वादा पूरी अक्टूबर तक मैं अपना वादा पूरी तरह भूल चुका था फोटो खींचने वाला दिन पास आ रहा था पापा ने क्रोफोर्ड पार्क में पेड़ों के नीचे हम सबका फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर मिश लॉशन को बुलाया था माँ को अक्टूबर में मेपल पेड़ के पत्तों के सुनहरे लाल रंग बेहद अच्छे लगते थे पूरे राज्य में क्रोफोर्ड पार्क के पेड़ सबसे खूबसूरत लगते हैं वो कहती पर इस साल माँ ने पेड़ों की तरफ देखा तक नहीं मैंने माँ को शुगर मेपल पेड़ों पर बैठी एक कार्डिनल चिड़िया दिखाई पर मां का ध्यान कहीं और था अब तक उनके सिर के सब बाल झड़ चुके थे और हंसते समय उनकी आंखें दुखी भी नजर आती थी पिछले साल जब मेरा प्रिय चचेरा भाई रिची वर्जीनिया चला गया तब मेरी भी हालत वैसी ही हुई थी और फोटो लेने में सिर्फ पांच दिन बचे थे माँ अभी भी हमें कपड़ों की शॉपिंग के लिए नहीं लेकर गई थी उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी तब मैंने योलंडा से बात करने की सोची वो दस साल की थी और मुझसे दो साल बड़ी थी माँ बीमार है उसने कहा बहुत बीमार है तब मुझे अपना वादा याद आया पर मैं खुद से बार बार यह कहता रहा बालू से इतनी बड़ी समस्या भी सुलझ जाएगी योलंडा ने अपनी आँखें बड़ी करते हुए कहा इतना सरल नहीं है मार्कस कुछ लोग इस बीमारी से कहीं कभी भी ठीक नहीं होते माँ ठीक हो जाएगी मैंने कहा वो दवाएँ खा रही हैं उनकी तबीयत जरूर ठीक होगी उस रात मैंने माँ से फोटो दिवस के बारे में बात की उन्हें कुछ कमजोरी थी वो कुर्सी पर आराम कर रही थी और पापा डिनर बना रहे थे उनका चेहरा फीका और फूला हुआ था उस दिन फोटो जरूर ली जाएगी मां ने कहा पर मैं उसमें नहीं होऊंगी। मेरे अब बाल ही कहाँ बचे हैं बिना बालों के मैं फोटो में कितनी अजीब लगूंगी तब यंडा ने अपनी किताब एक तरफ रखी और वो भी माँ की कुर्सी के पास आ गई आपके बिना फोटो का मजा ही किरकिरा हो जाएगा उसने बिनती भरे स्वर में कहा आप चाहें तो एक विघ यानी नकली बाल पहन सकती है तब किसी को आपका सिर नहीं दिखेगा पर मुझे खुद तो पता ही होगा अपने टकले सिर के बारे में माँ की आंखें कहीं दूर देख रही थी और अंत में उन्होंने कहा मैंने ये चाहती कि लोग मुझे इस तरह से याद करें माँ फोटो में नहीं होगी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मैं जरूर आपके लिए बाल खोज कर लाऊंगा मैंने उनसे कहा जोलांडा ने दोबारा अपनी आंखें घुमाई माँ ने कुछ नहीं कहा वो मुस्कुराई और फिर से सो गई अगले दिन पूरे समय में यही सोचता रहा की मैं माँ के लिए बाल कैसे जुगाड़ करूं स्कूल से लौटकर आने के बाद माँ हमें शॉपिंग के लिए एक डिपार्टमेंट स्टोर में ले गई तुम लोग आगे चलो माँ ने मैं अभी कुछ देर में आती हूँ हम लोग सीधे खिलौनों वाले कमरे की ओर गए पर हम वहाँ पहुँच नहीं पाए बीच के कमरे में मुझे तरह तरह के कपड़े मुखौटे और उनके साथ साथ कुछ और भी दिखाई दिया देखो मैंने कहा बाल नकली वालों की विक्स योलंडा और मैंने कई विक्स देखी इन्हें पहनकर देखें मैंने माँ से कहा मुझे कुछ पता नहीं पहले तो माँ विक्स देखकर हिचकिचाई फिर रोलांडा ने उनसे बहुत मेहनत की माँ ने चारों ओर देखा और उसके बाद ही अपनी टोपी हटाई एक विक पहनने में मैंने उनकी मदद भी की वाह उन्होंने कहा क्या मैं अंत दूस, में उन्होंने उसे भी नकार दिया मैं मां से एक और विग पहनने के लिए कहने ही वाला था जब माँ ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए मार्कस माँ इस तरह की विक्स नहीं पहन सकती क्योंकि उसके बाद उन्हें अंदर से अच्छा नहीं लगेगा नकली विक्स पहनने के बाद माँ को ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने बाग की बिंदियों वाली खाल पहनी हो तुम जरूर मेरा मतलब समझ गए होंगे मैंने अपना सिर हिलाया पर अंदर ही अंदर मुझे बहुत फिक्र लग रही थी फिक्र भी लग रही थी मुझे पता था कि अगर मुझे माँ के लिए बाल ढूंढने हैं तो मुझे उसके लिए ज़रूर कुछ विशेष करना होगा एक हफ्ता पलक छपकते ही बीत गया जल्द अगला शुक्रवार आ गया अगले दिन हमें फ़ोटो के लिए जाना था फिर तो मुझे बहुत फिक्र होने लगी माँ हर समय थकी थकी लगती मुझे रात को नींद भी नहीं आई फिर सोते समय मैंने भगवान से प्रार्थना की और दो मन्नतें मांगी माँ फोटो में भी शामिल हो और उनकी तबियत भी जल्दी से दुरुस्त हो जाए अगले दिन सुबह की धूप में पेड़ों के पत्तों के रंग बहुत दिलकश और खूबसूरत लग रहे थे माँ के माँ ने उठकर वा की चोटियां बनाई पापा ने खुद के और शिव के बाल सवारे पर माँ के लिए बाल मैं उन्हें कहाँ से लाऊ नाश्ते के बाद पापा ने मुझे नाई की दुकान पर छोड़ दिया और वो शनिवार की शॉपिंग के लिए चले गए मिस्टर डोर से कहना कि वो तुम्हारे बाल अच्छी तरह से काटें। पापा ने मुझसे कहा बहुत छोटे बाल मत कटवाना उस समय मिस्टर डोर एक आदमी के बाल काट रहे थे उनकी कैची कतर कतर चल रही थी और कटे बाल जमीन पर गिर रहे थे मैंने एक बार देखा फिर दोबारा देखा मिस्टर डोर के जूतों के पास बालों का एक ढेर इकट्ठा हो गया था उन बालों को देखकर मुझे आगे क्या करना है यह मुझे समझ में आया मिस्टर डोर ने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाया तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं इसलिए मैंने कहा उनकी तबियत में थोड़ा सुधार है मैं चाहता था कि पापा के आने से पहले मेरे बाल कट जाए ये तो अच्छी बात है मिस्टर डोर ने कहा क्या पहले जैसे ही तुम्हारा क्या पहले जैसे ही तुम्हारे बाल काटूं नहीं मैंने सोचा कि मिस्टर डोर मुझसे और सवाल नहीं पूछेंगे कृपया मेरे सभी बाल काट दें मुझे एकदम टकला बना दें पर मार्कस मैं तो हमेशा तुम्हारे बाल अलग स्टाइल में काटता हूं फिर उन्होंने टेलीफोन उठाया चलो मैं तुम्हारी माँ से पूछ लेता हूँ नहीं मैंने कहा माँ अभी सो रही हूँगी पापा ने मुझे आपकी दुकान पर छोड़ा है उन्होंने मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से बाल कटवाने को कहा है तब मिस्टर डोर ने फोन रख दिया ठीक है मार्कस कहीं मैं मुश्किल में न पड़ जाऊँ मैं एकदम चुपचाप बैठा रहा और मिस्टर डोर की मशीन चलती रही माँ उन बालों का उपयोग कर सकती थी वे फोटो में भी होंगी और उनकी तबीयत भी ठीक होगी बाल काटने के बाद मिस्टर डोर मुझसे आईने मुझे आईने के सामने लगे खत्म हुआ काम मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ मैं बिल्कुल अलग दिख रहा था एकदम माँ जैसा मैं खुद को काफी देर तक घूरता रहा क्योंकि जब मैंने नीचे देखा तो फर्श एकदम साफ था मेरे बाल कहाँ गए मैंने परेशान होकर पूछा मुझे वो बाल चाहिए मिस्टर डोर हंसे क्या तुम्हें अपने बाल चाहिए थे मुझे क्या पता था मैंने उन बालों को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया फिर मैं जोर जोर से रोने लगा मेरी योजना फेल हो गई थी टकला होने के बाद भी एक भी बाल मेरे हाथ नहीं लगा था फिर पापा के आने तक मैं रोता रहा मार्कस पापा ने पूछा क्या हुआ मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था इसलिए मुझे जवाब तक नहीं दिया गया मिस्टर डोर ने समझाने की कोशिश की पापा ने मुझे गले से लगा लिया क्या हुआ बेटा बाल मैंने थूक निकलते हुए कहा माँ को बाल चाहिए थे मैंने अपने बाल कटवाए जिससे कि मैं उन्हें दे सकूँ मैंने सांस लेते हुए कहा पर मिस्टर डोर ने मेरे बाल फेंक दिए मैं अभी भी शीर्षक रहा माँ मा मा मा को, मा को पूरी बात सुनाई माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा उनके होठ कसकर भीज गए उनकी आंखें आंसुओं से तर हो गई मा माँ माफ करो मैंने आपके बाल खो दिए बेटा तुमने कुछ नहीं खोया माँ ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर चूंढ लिया जब तक तुम मेरे पास हो तो फिर मुझे बालू की क्या जरूरत पर बालू के बिना आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी कहा जब आप नहीं होंगी तो फिर मैं किसे मां बुलाऊंगा अरे मार्कस मां ने रोते हुए कहा बालू से न तो मेरी तबीयत सुधरेगी और न ही बिगड़ेगी मुझे अपनी हालत खुद अच्छी नहीं लगती है पर इसका मतलब यह नहीं है कि कैंसर की जो दवा में ले रही हूँ वो काम नहीं कर रही है फिर मां ने मेरे चारों ओर अपनी बाहें लपेटी और कहा मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी मां रहूंगी मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी मेरा प्यार छाया की तरह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो मैंने पूछा चाहे कुछ भी हो मां ने जवाब दिया फिर मैंने माँ को इतनी कषकर गले लगाए कि मेरे अंदर की सारी गांठे खुल गई और परेशानियाँ खत्म हो गई मुझे इस बात से बहुत सुकून मिला की चाहे कुछ भी हो माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी पार्क जाने से पहले माँ ने कहा जरा एक मिनट रुको फिर वो एक घर में दौड़ गई जब वो वापस आई तो उनके सिर पर एक विक थी जो योरडा ने सुझाई थी चलो अब हम सब मिलकर अपने परिवार के साथ कुछ फोटो खींचवाए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा उस दिन शाम को फोटोग्राफर मीज ने क्रॉफर्ड नदी के पास हमारे फोटो खींचे मां ने कहा पेड़ भी हमारी ही तरह अपने सबसे सुंदर पत्ते पहने थे एक दिन बाद मेरे बाल भी धीरे धीरे वापस उगने लगे थे तीन महीने बाद माँ जब डॉक्टर के पास लौटी तो वो अपने साथ खुश लाई कीमोथेरापी अच्छी काम कर रही थी छह हफ्तों में पूरा इलाज खत्म हो जाएगा कम से कम तब तो कैंसर से निजात मिलेगी वाह ये सुनकर हमारा पूरा घर खुशी से नाचने लगा माँ ने मुझे अपनी गोदी में उठाया और फिर मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा तुम्हें तो कैसे लग रहा है अपने बालों को बढ़ता देखकर बहुत अच्छा सिर पर बाल होना अच्छी बात थी पर मेरे लिए सबसे अच्छा था माँ का होना और माँ के लिए मेरा होना तभी पापा ने कहा क्योंकि मई में भी बहुत से पेड़ों के फूल खिलते थे इसलिए आपसे हम मई में भी पूरे परिवार की फोटो लेने की परंपरा शुरू करेंगे मैं उसके लिए जरूर एक नया हेयर स्टाइल सोचूंगा अगर मैं दो चूटिया बनाऊ तो माँ को कैसा लगेगा